श्रद्धतिराम ठाकुर के अविभाव दिवस ऐसी आज हम श्रद्धक्ति ठाकुर की स्वलिखित जिवनी ऑटोबायोग्राफी तो के कुछ तो अंश पढ़ेंगे महान आचार्य की विधाये वो सामान्य दृष्टि से उनको नहीं समझा जा सकता है तो उनकी स्वलिखित जीवनी कई की जाती प्रतीक हो सकती हैं जो कि जिनसे लगे कि की बच्चि कोई एक सामान्य व्यक्ति थे तो हमें सावधानी से बात तो समझता तो है की भगवान अपने छोटे भक्तों को जो देते हैं तो एक नाटक की तरह से अलग अलग समय से अलग अलग कार्य भगवान उनसे कराते है लेकिन आ, तो इसलिए सत्य ठाकुर के पांडे का, का जो समय है तो उसमें कई प्रकार की ऐसी हैं जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से कई बाह्य दृष्टि से प्रार्थना के दिख सकते हैं जैसे कि श्री खाना बास खाना तो हमें उसमें समझना है कि ये बाह्य और अंतरम दोनों में अंतर है ये उनकी एक बाह्य कार्य है लेकिन मात्र भक्ति ठाकुर हमेशा एक शुद्ध कृष्ण चेता में है वो उनके कार्यो से और उनके शिक्षाओं से विधित होता है तो श्री भक्ति ठाकुर इस भौती तो जगत में अवसरित हुए अठारह सौ अड़तीस में उनका जन्म उनके नाना के घर गया उनके नाना के घर जिस गांव में था वो उसका नाम था गुला या नगर ये नदिया ने क्षेत्र सबसे ज्यादा धनवान गांव था गुला तो उनके नाना का नाम ईश्वर चंद्र वो जमींदार थे बहुत उनके थे थे। तो तो पर थे। और आते थे, थे और वो जो हैं एक काय परिवार से थे उसमें पुरुषोत्तम तक एक गायब कमी और कुछ के काय थे उन पर भक्तिनाथ ठाकुर से लगभग बीस जनरेशन पहले तो वहाँ बंगाल के राजा ने उस पांच कायास्तों को कन्या पुत्र बुलाया था उन पांच में से एक थे पुरुषोत्तम तक और उनके वंश ने भक्तिनाथ ठाकुर अवसरित हुए भक्तिथ ठाकुर लिखते हैं कि उनके जो पिता हैं वो बहुत ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे और बहुत सुंदर शरीर वाले थे ऐसा कहा था कि पूरे उस कलकत्ता में और उस डिस्ट्रिक्ट में उनका नहीं था ऐ, चे, चे, चे, चे, चे, तो उसने अच्छे सुंदर थे। और उनकी माता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, थी। मोहिनी और जब भक्ति ठाकुर का जन्म हुआ अपने नाना के घर तो उनके जो पिता थे उस समय पूरी से थे वहाँ पर लीगल लिटिगेशन चल रहा था किसी प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी थी किसी ने कब्जा ली थी छाने तो के लिए उनके पिता वहां से और जब उनके पिता वापिस आये तब तो भक्सीम ठाकुर शायद तो दो साल थे दो साल बाद भक्सीम ठाकुर जब दो तो साल तो ता के थे तो बाहर बैठे टे तो तो देख रहे थे और उन्होंने एक छोटे तो सी बच्चे को तो सुनाते तो हैं छोटी पंक्तियां कुछ होती है तो तो जो तो वो कौर को तो देखकर लगे इस कार्य कहा की कौे तुम अभी इधर से उधर बैठ जाओ पिताजी आने वाले उन्होंने वो कविता गाई और उसके दो उनके पिताजी वापस आ गए सत्य ठाकुर जन्म हुआ तो, तो, तो, तो, तो, तो तीसरे पुत्र थे और उनके जन्म से पहले उनके पहले पुत्र उनके पहले भाई की बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और भक्तिथ ठाकुर थोड़े अन्य भाइयों से तो उनकी माता जी बोली थी अच्छा है ये थोड़ा है ये अपने बाकी भाइयों की सेवा करेगा लेकिन तो कम से कम ये लंबा झूलेगा और हम देखते हैं आगे के एक दर्शन के सभी भाई और कई भाई बन गए थे छोटा तो भाई भी बड़े भाई भी क्योंकि पूरी चीनी से यह समय में बंगाल में महामारिया बहुत ज्यादा जो समृद्ध गांव था। है जब वो बच्चे में था जो आठ महीने के थे, उनको एक थोड़ा हुआ पैर में और उससे वजह पूरा उनका वेट बहुत कम हो गया बहुत समय तक ये चला और उनको कुछ चोटी लगी थी वहां पर जीवा उसका निशान भी हमेशा उनके दीवा में रह गया था, तो था। तो के जो ये नाना थे उन्हीं के जो बंगला था पैलेस उसी दिन एक स्कूल चलता था और उसी स्कूल में पांच साल के उम्र वो वहाँ भर्ती हुए वहाँ ऐसे पता था कि पांच होते स्कूल जाना है तो पांच साल के स्कूल में वो भर्ती हुए साहब को वो इसमें गवर्नमेंट करते हैं कि उनके जो सब शिक्षक थे वो तो जैसे मानो यंग के प्रतिनिधि हो बहुत पीखते थे बच्चों को और बच्चों को जो है से बड़ी बड़ी ट्रेन लेकर के पीखते थे और वो अपने जो जो विद्यालय से जो बड़े लड़के थे उनके नाम से छोटे को कंट्रोल करते थे और जो बड़े विद्यार्थी थे वो छोटों का शोषण भी करते थे और टीचर को क्या करते थे कि ऐसे एक कोकालत जैसे होती थी कोई भी छोटा बच्चा कोई कंप्लेन लेके आ रहा था जो वकालत होती थी और बड़े बच्चे जो है वो वकालत सुनते थे छोटा बच्चा जो कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसको बिजनेस बुलाते हैं और फिर तो उसके बाद पनिशमेंट दिया था तो पनिशमेंट देने में जो टीचर है वो काफ में रहता था कि क्या पनिशमेंट दिया जाए तो उसमें अलग अलग प्रकार के पनिशमेंट दिया काम मरना, करना, तो था। और से का बड़े बच्चे कभी कभी छोटे बच्चों से उनके उनके डराते थे और डरा के कुछ ब्राइट भी देते थे तो इसका भक्ति एक बड़े बच्चे ने कहा की देखो तुम तो जो है खाने के लिए बलिया लेना पर जो है खाने में कुछ अच्छा नहीं बनी ना इसमें तुमने घर से आ, एक पका हुआ जैक फ्रूट कटहल पता हुआ कटहल चोरी करके ले गया घर से और उसने अपने बड़े लड़के जो विद्यार्थी था उसको दिया उसने टीचर को दे दिया तो टीचर बहुत खुश हो गया बहुत बढ़िया तो उनके घर में जब पता लगा माता जी को की, तो की चोरी की है तो उन्होंने कहाजा अपने नौकरों को और उन्होंने टीचर के घर से उसको पकड़ा की वो वहाँ पर खा जाए उसके बाद बहुत क्रोधित हो गए ऐसे टीचर है लोग चोरी करना सिखाते हैं और फिर रिजाइन देना पड़ा टीचर रिजाइन दे के गया मतलब लिखते है की मैं जब स्कूल में था तो मेरी नेचर थी बहुत क्यूरियस नेचर हर चीज को जानना बड़े बहुत बहुत जाते थे जगदनाथ्री पूजा विशेष से दुर्गा पूजा और बहुत बड़े स्तर मनाया सभी लोग दूसरे गाँव से बड़ी खास बात शाही स्थान के आते थे उसके बॉडी गार्ड आते कई दिन तक फेस्टिवल चलता और फेस्टिवल में बहुत सारी बकरिया और भैंस इनकी गली भी दी जाती थी और ब्राह्मणों के लिए स्वीप थी तो ब्राह्मण विशेष रूप से मकन खाने के लिए आते थे तो सब लोग खुश होते थे ये बकरी और भैंस के अलावा सब लोग बहुत खुश रहते थे खुशी तो के साथ जोर यात्रा फेस्टिवल जो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उसमे लाल था, था फिर उनके मामा जी का देहांत हो गया और मामा जी के देहांत होने के बाद सारे घर में अशुभ शुरू हो गया धीरे धीरे उनके जो नाना थे उनकी शरीर संपत्ति धीरे धीरे गई चली गई और उनके सब भौतिक आ, एक बार घर में उनके गाँव में एक अंग्रेजी स्कूल खुला वहां पर एक बीच का समय होता था स्कूल में ब्रेक होता था पहला प्रहर दूसरा प्रहर उसके बाद में फिर एक प्रहर का ब्रेक उसके बाद शाम को एक बार बजकर तीन घंटे सुबह दो तीन घंटे खाने का फिर उसके बाद लंचा ड्रेक घंटे का उसके बाद फिर शाम को तो उसमें था तो अंग्रेजी सीखते थे, थे और वो बहुत ही अंग्रेजी बहुत तो जल्दी सीख रहे थे, थे और उनके जो टीचर थे उनसे बहुत प्रसन्न थे अंग्रेजी सीखने में बच्चों तो था हमेशा तो ये एजुकेशन सीखने में बहुत साफ थे मैथमेटिक्स में वीक थे उनको मैथमेटिक्स का सरू लेकिन लिखते चर इंग्लिश में वो बहुत तेजी से प्रगति कर रहे थे जो सात साल के थे तो कृष्णनगर का जो राजा था उन्होंने उनके पिता को तो लिखा की यहाँ पर एक कॉलेज खुल रहा है और आप अपने बच्चों को यहाँ कॉलेज में डाल दीजिए तो भक्त ठाकुर सात साल की उम्र में फिर कृष्णनगर में कॉलेज में दाखिल हुए उन्होंने उनके साथ उनकी जो कमेंट तो की दी के साथ उनकी करने के लिए और अगर में कॉलेज में अलग अलग विषय अंग्रेजी और मैथमेटिक्स महाभारत रामायण ये सब पढ़ना शुरू किया विशेष रूप से रामायण महाभारत ये सब कहानियां उनकी जो निक तो सर्वेंट थी वो सुनाते थे, थे, थे। यहाँ पर भी वस्ते ठाकर अंग्रेजी में बहुत अच्छे से प्रगति की बेस्ट स्टूडेंट माने जाते थे तो घर आते थे और उनके टीचर भी घर में उनकी पढ़ाई करते थे तो उनके सामने पढ़ाई कर करके भक्तों के साथ में थोड़ा सा महत्कारी हो गया भाग्यवशि से और उन्होंने पढ़ाई इतना छोड़ दिया उसमें की रुपि छोड़ दिया। और इसलिए पढ़ाई में पूरे कल हो गए तो जो उनके साथ से सहती थे जो उनसे थे, थे अभी जब तो वो पढ़ाई में नीचे हो गए शुरू करके उनकी मजाक दौड़ाते थे और देहात हो गया लिखी गई सब समझते हैं की बड़े पिता अंतिम समय में लेकिन दक्षण लिखते हैं जब मेरे पिता ध्यान नहीं हुआ था उसके पहले से ही मेरे मन में ये सब विचार आने लगे थे संसार क्या है हम कौन है ये सब विचार के मन में आने लगे थे तो देखते तो तो हैं कि जन नया थे एकता था चांद को जो दक्षण में मुझे आश्चर्य था कि हर जगह के लिए अलग अलग चांद है कृष्ण नगर के लिए अलग चाँद और उनके बुला ग्राम के लिए दूसरा चांद लेकिन फिर तो जब वो थोड़े बड़े वर्चन देता की जब मैं कहता हूं तो काम भी चलता है तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला की एक ही काम है सब जगह वो सब जगह था, दिखाया तो तो तो थे और रामायण मानव प्रणाम प्रणाम तो बड़ा तो था, और वो कविपुराण आनंद मंगल ये सब कैंड में पढ़ने लगे तो अलग अलग लोगों से वो पूछते थे भगवान कौन है सकते हैं और अलग अलग लोग तो अलग अलग बातें बताते थे भक्ति बहादुर अलग अलग कविप वो, वो, ना तो वो एक निष्कर्ष पहुंचते थे कि मैं भी भगवान हूँ लेकिन व्यक्ति संता था ये तो सही नहीं लग रहा है कभी बोलता था कि निराकार ये ये वो लगता था तो, थे है है। तो का का था, कि का के करके अगर शिवजी है नाटता में तो मेरे पीछे भागेंगे लेकिन वो कोई शिवजी भागते नहीं थे लगाइए तो मूर्ति है कुछ है नहीं एक व्यक्ति ने उनको बताया की मुसलमान लोग भी बहुत यहाँ पर उनके बहुत सारे जो बॉडी लोग थे वो मुसलमान थे तो उससे यहाँ के वो खुशे थे तो बताया कि खुदा भगवान का नाम है खुदा और खुदा ने जो का के मल था उसकी एक रोटी कैसी बनाई और उसको समुद्र फेंक दिया उस रोटी के ऊपरी भाग से आकाश बना बगीचे के भाग से जमीन बनी और एदम और उनसे आदि बना तो इस तरह से सब अलग अलग सुन करके वो बहुत राम नाम लोगे तो भूत नहीं आएंगे तो तब तो वो राम नाम नियमित रूप से लेने लगे कभी भाग आते थे शाम को तो राम नाम रहते थे तो एक पेड़ था उसका फल तो बहुत सरता था लेकिन उस फल में भूत रहता था तो साथ ही तो लेकिन उनसे भूत ऐसा थाने से भूत नहीं आया मतलब उनका राम नाम और कोई नहीं में बहुत अदुत विश्वास हो गया और भूत का घर उनके हृदय से पूरा चला गया फिर जब वो बारह साल के थे तब उनका विवाह हो गया उनकी जो माता थी उन्होंने जो उनका व्यवहार हुआ और उनका व्यवहार हुआ ऐसे दुर्गे पूजा की शादी होती है ऐसे ही विवाह हुआ और फिर वो लोग उसके कृष्ण बाद में भक्तिनाथ ठाकुर तो वो उस समय गाँव में गाँ सब रहते थे थोड़े अच्छा स्कूल और ये सब होगा पढ़ते थे पढ़ाई में ध्यान देते थे कभी नहीं देते थे तो उसके रिलेटिव को लेने लगा कि यहाँ पर रहकर के होगा। सच दिल्ली में हम देखें तो अध्ययन तो इतना जोर है ये स्कूल बदलना महाकॉलेज पूरा दक्ष लेते हैं अपने विद्यासाई निकाल तो पूरे विद्यास में अपना प्रारंभिक समय बिताया पूरा माहौल ऐसा स्टडीज ऐसी बहुत जोर था तो so, बच्चे सागर चलकड़ा करेंगे पढ़ने के लिए हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एक स्कूल था वहां पर उन्होंने पढ़ाई शुरू किया अभी वो बहुत अच्छे वो। पर से टीचर थे मीडियम थे से अभी तो मैथेमेटिक्स और इंग्लिश साल साल उन्होंने वहां पर पढ़ाई की बहुत अच्छे से मैंने वहां तो तो तो पर फिर वहां कर्ककार और बीमार हो गए मैंने सब प्रकार की दवाइयां ली कोई उनको फर्क नहीं पड़ा बहुत वीक हो गए तो फिर वो कर्कका छोड़ करके अपने गाँव वापस चले गए खुला गया और वहां पर फिर उनकी माता को एक फिर चुका तो जो है वो आया उसने देखा उनका धूप निकालना पड़ेगा उन्होंने धूत निकाला और तो उसको बोला कि उनको क्या पेट का अवसर दे पूरा शरीर में खास स्टी हो तो गए शरीर में फ्री थी दिख दिख दिख दिख तो बचे बजाय सब ठीक हो जाएगा उनको स्ट्रिक्ट टाइप बताई मांस नहीं खाना है मछली नहीं खानी है लेवल रेडिटेर उसमें भी बिल्कुल फिक्स डाइट है जब तक तुमके सारेगी सपने में तब तक तुमको एक परहेज करना है स्ट्रिक्ट परहेज तो चार दिन बाद परहेज के चार दिन बाद उनके सपने में दिखा तुमको शरीर से एक काला साफ निकला और उसने बोला था कि तो सपना दिखे की तो मेरे को आगे बताना बोला तो दिखाने तो तो दिखा की मेरे शरीर से काला साफ नहीं, तो नहीं बोला था तो नहीं बोला कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया और उस दिन से समस्या उनका शरीर की सब समस्या खत्म हुई जो भी उनकी बीमारी थी इम्पोर्टेंट बात केवल जल रह गए फकीर ने बोला कि तुम मेरे गुरुदेव के पास आना मिलने के लिए वो जो तो है ना फिर था काम करते मुची वाले रहते राजे उनके गुरुदेव से मिलने के लिए वो गुरुदेव के परम्परा था ये सब सकीर ये सब याद करना ये सब उनके परम्परा में बोलो ठीक थे उनका पूरा तो गुरु था उनके गुरुदेव ने उनको बताया कि हम राधा कृष्ण के भक्त हैं और पूजा मत करो जरूर राधा कृष्ण की पूजा करो उन्होंने बताया उनको की वह ना भंडारी में होए मूचि होए यदि कृष्ण भजे होए होए यदि कृष्ण नहीं भजे अगर मुखि भी कृष्ण भजन करता है तो वो भी कृष्ण भक्त होता है और अगर सुखी भी कृष्ण भजन नहीं करता है तो रुचि होता है तो ये उन्होंने बताया उनके, तो उनके और उन्होंने उनके हाथ में गुरुदेव ने उनके, उनके शरीर पे ऐसे हाथ फेरा और उनकी सारी स्थिति रात को तुम्हारे तक ठीक हो जाए पूरा साथ देखते हुए उनका बहुत फर्क पड़ गया और रात को उनका सपना दिखा की सब उनके जो भाव थे वो सब गए सुबह उठी ठीक हो गया समझदारी शक्तियाँ थी महाराज कहते हैं बंगाल में हमें पति है जिनके साथ क्या समझदारी शक्तियाँ होगी तो ये एक्चुअली एक चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो अप्रदाय था ये कर्ताभागी उस सम्प्रदाय के लोग थे सब लोग तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो करते थे चैतन्य महादेव को लेकिन शिक्षाओं को तो धन्य फॉलो दे नहीं करते तो थे। करके उनका बीमारी चले गए अभी कलकत्ता में जाकर के उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन और अंग्रेजी में आर्टिकल सीखना न्यूज पेपर के लिखना और बुक लिखना शिक्षण किताबें ऐसे लिखना और उनको बहुत सजा पूरे कलकत्ता में उनका हो गया की अंग्रेजी में अपने दक्ष नाम कह लिया अमृतसर एडी और सोसाइटी की उसमें उनको आमंत्रित किया गया आप यहाँ करके इंग्लिश में तो इस तरह से डिक्शनरी पर्सनैलिटी की तरफ से, तरह से तरह लेकिन उस समय उनको तो पैसे की बहुत दिक्कत आई उनके पास पैसा नहीं था वो बहुत अमीर परिवार भव्य सदी से बहुत अमीर आदमी है लेकिन वापस में उनके पास पैसा नहीं बहुत गरीबी का हाथ रहे हैं। लेकिन किसी कोई भी नहीं सोचते बहुत सारे पढ़ना शुरू किया दक्षिण के फर्ज को तो दक्षिण पैसे की कमी थी तो उन्होंने कैब ले लिया एक व्यापारी के दुकान से एक जॉब ले लिया तो एक वो एक व्यापारी एक व्यापार ने कुछ चादर के कट्टे खरीदे कुछ दस कटे खरीदे और लेकर के दुकान पे आए तो गलती से दस कट्टे की जगह ग्यारह कट्टे तो उन्होंने तो बताया कि उन्होंने एक कट्टा वापस डा दे दिया मेरे को तो वापस दुकान में आए तो जो मालिक था तो उसको मैंने बताया कैसे मैं दस कट्टे देने गया, तो गया था तो एक जाडा आ गया तो मैंने वापिस कर दिया तो उसके दुकान के बोला तुम व्यापारी नहीं हो अच्छा तुम टीचर बन जाओ तुम्हारा नहीं हो व्यापार में ये नहीं तो तुम व्यापार नहीं कर सकते तुम टीचर बन जाओ बता भी करते ही हुआ वो टीचर बने स्कूल में टीचर बने इस बीच में उनके जो ब्रेंड बालक है तबीयत बहुत खराब हो गई है उनको समस्या मिला की ग्रैंड फादर ने बताया कि मरने का समय नजदीक आ गया जो तीन दिन है मैं शरीर रहने वाला और उन्होंने बताया कि तुम जो है भर में करोगे करोगे वो जीवन करो और तुम एक महान बनोगे और और और दिया ऐसा भगवान का नाम उन्होंने देश ब्रह्म से उनके प्राण निकले ब्रम को फाड़ते हुए उनके काम निकले तो उनके जो ग्रैंड फादर थे वो सिद्ध पुरुष थे प्रैक्टिकली ऐसे तो तो थे जो वो उनका है, जो सामान्य लोग हैं उनके काम जनरली एनएसते हैं मतलब तरफ तो जाना। तो योगी होते हैं उनका ज्ञान सकता है तो बाद में बत्ती साल पर अभी स्कूल टीचर बन गए जिस स्कूल में उन्होंने एक ही का गर्ज लिया और उनके चालीस महीना मिल सके चालीस रूपये महीना मिलते थे और मिदनापुर में गए वहां पर स्कूल अलग अलग थे बहुत सारे स्कूल बदले हुए हैं और चालीस रुपये में उनका एक रेंट का घर था परिवार के लिए तो उसमें वो लिखते हैं कि दो रूपये में एक सर्वेंट और घर का किराया और सब ट्रॉफ बाइक ये सब चीज व्यवस्था हुई आगे और बहुत बढ़िया से वो रहते वहाँ पर जब एक स्कूल में वो गए तो वहां पर एक जातिगत वैष्णव पंडित था जिन्होंने सबसे पहली बार उनको चैतन्य चैतावृत्त की उससे पहले उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि मुझे चैतन चंद ने सुना चैतन्य चैतावृत्य के विषय में तो उनको कॉपी भी मिली थी कहीं से पढ़ने के लिए जब वहाँ पर वो मेरण स्कूल में गए वहां तब उनको पहली बार चैतन्य चाहौली में कॉपी तो बच्चे हाँ तो तो जब बच्चा दस महीने का था अन्न था तब उनकी पत्नी का जहां हो गया तो दूसरे विवाह के लिए तैयारी हुई और उनका दूसरा विवाह हुआ जिनसे फिर तो महाराज ने ललित प्रसाद सभी का जन्म हुआ तो so, भक्ति ये भक्त ठाकुर शिक्षण में इतना अच्छा कर रहे थे कि बहुत सारे जो इंग्लिश ऑफिसर थे वो जब उनसे बोलते थे कि आप जगह लिए जगह बने आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कलेक्टर डिपार्टमेंट से खड़े जाइए आपकी टीचिंग जो आपके लिए बहुत छोटा है ऐसे रिकमेंडेशन लिखते थे तो उनको फिर उनको तो तो चेंज कर तो दिया उनको जगह कलेक्टर ऑफिस में भेज दिया जॉब क्लैरिकलिस बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोगों से टैक्स की वसूली करनी पड़ती थी एक जिस समय वहां पर गए तो उनके पूरे समय में आगे जितने भी इंग्लिश ऑफिसर थे उनके काम से इतने प्रसन्न होते थे वो सब गवर्नमेंट को रिकमेंड करते थे कि इनका प्रमोशन किया जाए ये अच्छा व्यक्ति बहुत नीट बहुत ईमानदार है और उनकी बहुत पैसा थी जहाँ भी उनको शांति यादव था, था वो उसको बहुत सर्चा थी करते थे इसलिए तो वो रिकमेंडेशन तो मिलती रही और वो सर्टिफिकेट देते थे, थे, थे, थे और ऐसे करके धीरे धीरे वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बन गए ट्रांसफर होते हैं बहुत ंगाल कभी ओड़ीसा तो डिप्यूटी कलेक्टर बन गए इसके बाद में उनको फिर भागवतम सुनो भागवतन मिली ट्रांसलेशन भागवत चैतन्य ट्रांस का पहली बार पढ़ करके कभी उन्होंने पढ़ी अभी ट्रांसलेशन भागवतम चैतन्य पांच उनको थोड़ी शिता हुई चैतन्य महापर्भव की शिक्षाओं में अच्छा दूसरी बार मैंने पढ़ाई देखते हैं पूरी क्रद्धा हो गई की कैसा महापौर पंडित और कोई नहीं कैसा महापौर की शिक्षाएं सर्वश्रेष्ठ है सर्वोपरि है तो तर, सबसे तो जो कई लोग बोलते कि आप कैसे कृष्ण का अर्जन करते हो तो सब इमोरल है उनकी ये सब जो कन्फ्यूजन था वो सब खत्म हो गया ये सब करके सज्जन बात करते हैं कृष्ण के प्रति अनुराधी भगवान कृष्ण के प्रति उनका नोट जो उनका स्वभाविक स्वरूप है वो उस समय व्यक्त हो फिर उनकी बदली हो गई पुरी में पुरी में उनकी बदली हो गई जगन्नाथपुरी और वहां पर एक गुरु था अतिबारी एक तो तो महाविष्णु बताता था और अति बारी एक दूसरे लोग थे उनमें से एक था अपने को बलदेव बताता था एक ब्रह्मा ऐसे अलग अलग गाँव में उन्होंने अपना पूरा कब्जा किया हुआ था एक महाविष्णु एक ब्रह्मा एक बलदेव और दोन्दौ उसने डिक्लेयर किया था कि अभी ये ऐसे होने वाली है उस दिन में लोग है जो हैं तो सब लोग अपनी कन्याओं को लेकर के उनके पास आते थे बचने के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है और वो उनका शोषण करता था तो इसलिए वहाँ के जो गांव के जो लोग थे उन्होंने कम्प्लेन की गवर्नमेंट को दो की ऐसे दिक्कतें ऐसे ऐसे रजन कर रहे तो भक्ति तो में ठाकुर को तो फिर भेजा गया सिंह से निपटने के लिए क्योंकि तो उसका इतना प्रभाव पड़ गई सकता तो भक्त के पास में एक जगह आश्रम शक्तियां थी ठक्र सिंह के पास तो भक्त ठाकुर वहां पर गए उन्होंने ऑर्डर दिया तो उसको अरेस्ट करने पहले मैं जाकर उसको गिरे उसको बताने तब इस तरह से छोड़ दू लेकिन जैसा किसे नहीं माना जब भक्त ठाकुर ने फिर आदेश तो दिया उसको गिरफ्तार करने का मुकदमा शुरू किया और उसका समर्थन वहां जमा हुए थे जब उसको ये सजा बनाए जा रहे थे बहुत तो टेंट सिचुएशन थी तो डक्टर ठाकुर ने आदेश दिया उसकी शक्तियाँ थी वो सब खत्म हो की शक्तियाँ उनके जगह में होती जगह और कभी जो पौधोवर् वो भी उसको छोड़ दिए गए चले गए वहाँ पर पूरी में अभी उन्हें श्री भागवत की उपर कृपा श्रीघर स्वामी की कृपा पड़ी और उनकी भक्ति से आनंद और प्रगति मिली अभी वो दादाजी लोग रघुन्द्र दास दादग दादाजी और सरुदास जी जिनके सानिध्य में उन्हें भागवत करना शुरू किया और उनकी भक्ति में अत्यधिक प्रगति हुई सरुदास दादाजी महाराज नेत्र से अंधे थे सिद्ध पुरुष थे और रात को स्नान करने जाते थे आगर में पता नहीं कैसे दिखता था रात को स्नान करने आते थे इसलिए कि कभी कोई वैष्णु की सेवा नहीं करते थे तो इसलिए रात को स्नान तो करने सेवा नहीं देते थे और पूरा दिन हरिणाम करते थे भजन में पहुंच जाते थे और शाम को सब लोग मिलते थे और फिर और गौर होकर एक कृष्ण कीर्तन करते थे तो और फिर रात को भजन पुधी में जाकर के पूरी रात भजन करते थे दिन रात भजन करते थे कभी सोने का तो पता नहीं भजन में मग्न रहते थे तो इस प्रकार के बाबा तो जी महाराज उनको वहाँ पर जगन्नाथपुरी में मिले जिनके सामने पहले अभी वो भक्ति में मग्न होने लगे और जगन्नाथपुरी का मैनेजमेंट उनको किया गया बच्चों छात्रों को और जगन्नाथपुरी में बहुत सारे आयोजन किया जगनाथ थे इंटरसिल मायावाली लोग एक जगह बैठ कर चर्चा करते थे उनको अच्छा धर्म के साथ में बैठना और दूसरी तरफ ये दादाजी लोग थे और ऐसे अच्छा वैष्णोदेव थे वैष्णोदेव के साथ में जाकर के वो तो चर्चा करते थे फिर धीरे उनकी प्रमोशन हुआ है वो मजिस्ट्रेट बन गए डेप्यूटी मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट बन गए और फिर ग्रंथ इतने पारंभ किए कृष्ण संहिता और ग्रंथ ये कृष्ण संहिता उन्होंने लिखी जिसको बहुत सराह फिर कल्याण करूखे जन्मचालय पुत्र दसवें पुत्र थे गंगा प्रसाद ललित तो जब ललित प्रसाद का जन्म हुआ तो उनको सपने में आया कि एक बहुत भयानक बंधक ने उनको बोला कि ये ललित प्रसाद जो है ये सोलह दिन भर जाएगा तो फिर उन्होंने सपने के बाद में उठ करके पूछा उसके पादो जी सपना देखा था तो राक्षस तो था उसके बाद नारांद मुझे नारद मुनि ने कहा की ये जो तो दलित प्रसाद है ये भक्त है और ये आपके भक्ति कसार में आपकी मदद करेंगे और ये बहुत अच्छे भक्त बनेंगे तो दलित प्रसाद ने प्रार्थना की थी भक्तियों ठाकुर से की पर अपनी स्विखित जीवनी आप अपनी जीवनी बताइए मुझे तो उससे उन्होंने लिखी थी तो वो बता रहे दलित प्रसाद को इसलिए मेरी इच्छा है की तुम नारदी के जैसे भविष्यवाणी उन्होंने की है तो उसी प्रकार से भागवत शिक्षा का प्रसार करना भक्ति का कर ललित प्रसाद हम देखते हैं बाद में वो भक्ति में में को भक्ति ठाकुर की जो रियल आइडेंटिटी है वो नहीं इसलिए बाद में ललित प्रसाद और विमला प्रसाद यानी तो कि भक्त चौधरी महाराज दोनों सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल डिफरेंसेज की वजह से उन्होंने अपना प्रचार कार्य अलग कर दिया पहले मिल करके प्रचार करते थे लेकिन भक्तिराम जिस तो था था था, प्रकार से भक्ति और जो नहीं प्रयोग बोलते थे तो तुमने कभी जाना नहीं भक्ति में जाते तुमने के लिए इनको पिता के रूप में जाना है तुमने कभी आचार्य के रूप में नहीं पहुंचना है तो, ते तो, ते तो इससे लगता है कि भक्ति ठाकुर ने जो दलित प्रांस्कृत में पूरा विश्लेषण दिया वो केवल एक पहचान तो तो तो है वो तो भक्ति सदी नवाज जानता है जो भक्ति ठाकुर ग्रज गए बीच में और ग्रज में उन्होंने गोविंद जी मदन मोहन मंदिर सभी का दर्शन किया और वहां पर स्थान पर उसको पहली बार जगन्नाथनाथ बाबा जी दर्शन हुए और साथ में जगन्नाथ दादाजी महाराज में चतन महाप्री जन्म स्थली तो घूमने के लिए जगन्नाथ दादाजी महाराज को टोक में देखकर गए और फिर वहां पर उन्होंने स्थापित किया चतन महाप्र की स्थली को वहाँ एक जगह पर वो अपने शुभरातियों से देखते थे यापुर में एक जगह बहुत प्रकाश है uh, so, तो था ये सभी जगह महादेव की जन्मस्थली हो होती है so, तो उसे कंफर्म करने के लिए तो जगन्नाथ दादाजी महाराज के लेके गए थे और जगन्नाथ महाराज बहुत वैवत्त थे उस so, समय uh, तो कोखरे में रख के लिए गए चल भी नहीं सकते थे तो वहाँ पर सबसे पहुंचे जगन्नाथ महाराज ऐसे कूदने लगे चिलान लगाए और बांटने लगे उस जगह में राजा ने स्थापित किया की यही जश्न महापेव की आविर्भाव है महाराज से वो बैठ करके में बकरी भगवान का रूप खा गई है तो देख फिर बाद में आपने कन्फर्म किया हुआ वहां पर था मंदिर में उसके जगन बी महाराज आ, में आ, ने चैतन्य शिक्षा शिक्षा बताते हैं कि और ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से हैं आ, तो थे बक्सम ठाकुर की विपिन बिहारी महाशय के बहुत आदर नाराज थे और किसी बाबाजी महाराज ने केदारनाथ केदार दत्तक नाम हुआ केदार दत्तक उनको भक्ति संख्या थी अंतिम समय में भक्ति ठाकुर मतलब रिटायरमेंट के समय में भक्ति ठाकुर वहां पर सानंद सुखराज में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया बनाई और वहाँ पर फिर हुआ तो तो मंदिर निर्माण के लिए कलकत्ता में ध्यान कि तो एकत्रित कि किया और फिर जी देश धारण किए और अनेक अनेक संस्थ अनेक अनेक दाग इस प्रकार से किया तो कुछ द्वारा भक्त जीवी है तो भक्ति का जो योगदान है चैतन्य महापेव की जो शिक्षाएं उनको पुनर्स्थापित करना संडे कृष्ण ने कहते उनकी सभी शिक्षाएं जो है चैतन्य महापेव की वो जैसे दीप्त राय हो गई थी भक्ति ठाकुर एक महान आचार्य है जिन्होंने चैतन्य को, तो को से। उनको को वो जो है, तो और में में जो वो, ने भेजी थी और जो शहर को मिली वहाँ पर नाइट तो भक्ति ठाकुर तक बहुत एक राइटर थे जिन्होंने शिक्षा भागवतिक संस्कृत में बंगाली में इंग्लिश में और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भक्तदान तो सी महाराज का आह्वान किया भक्तिदान तो सत्री महाराज आए और उन्होंने भक्ति तो में ठाकुर की शिक्षाओं को प्रसारित तो तो करने के लिए पथ स्थापित किया तो वहाँ पे शिक्षाओं का सो प्रकार करना हम विशेष आज हम लोग प्रार्थना करें भक्तों में धारे की हम उनके जीव हुए जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में अनुसरण कर सकें भक्ति विनोद तो भक्ति में हमेशा आनंद पूर्वक रहते थे भक्ति में सिद्धांत बढ़ाने के लिए आवश्यक है भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उन सिद्धांतों को बताया जिससे कर सकते हैं और भक्ति सिद्धांत को व्यापक रूप से वर्तमान समय के छात्र श्रद्धा जिन्हें हमको दिया है जैसे श्रद्धा जिस पुस्तकों के माध्यम से हम भक्ति सिद्धांत को सकते हैं और भक्ति सिद्धांत के माध्यम से हम भक्ति विनोद छात्रों को एक हरे कृष्ण महापुर जब गोदरंद अरुण नगर वहाँ खड़की को देखा की बहुत कुछ तो कुछ सब बताते हैं कि वो योग बताते हैं कि जो बैदिक क्लिटोरियम है योग वो है वो में क्या सर विशाल मंदिर आएगा अभी एक छोटी कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है कि की सबसे बार दिन से आसन करना है तो नहीं करना है तो उसमें हमने कल थोड़ी चर्चा की एक कन्वर्सेशन है शत्रु का नवम्बर नाइनटीन सेवेंटी टू वृंदावन में जिसमें भक्त लोगों से कन्वर्सेशन शत्रो साहब चर्चा कर रहे हैं कि कुछ फेस्टिवल्स को मनाने के बाद राधाष्टमी कैसे मनानी है शत्रो साहब जो है रामाष्टमी फास्टिव रखिए और शाम को रखिए उसमें भी रावानी का गुणराइन फिर राधा राधाष्टमी के कार्य में फिर अलग अलग फेस्टिवल एक उसमें फिर भक्तों में ठाकुर का फिर एकादशी आएगी फिर उसके बादशी वामन द्वादशी के जो तो पात्र है वो एकादशी के दिन रखिए और उसके बाद में फिर भक्तों में ठाकुर का अविभाव तो दिन आएगा आया है उसमें चर्चा चल रही है भक्तों तो पूछा की कैसे कैसे मनाना है स्पेशल ओकेजन क्या स्पेशल समय चौबा बात बोलते हैं स्पेशल मतलब बक्सिंग ठाकुर के बारे में जिनके विदा उनके जीवन और, और उनके कार्यों के विषय में कर सके तो इस दृष्टि से भक्ति ठाकुर के अविभाग पर स्वास्थ्य करने का बोलेंगे ऐसा लगता है फिर तो उसके बाद गौकात होते हैं तो अगला फिर है अनंत चतुर्दशी अस्टू अनुर्दशी उस साल में अनंत चतुर्दशी और हरिदास का जन्म आविर्भाव दिन भी है तो गौकात होते हैं हरिदास ठाकुर के अविभाव की वजह से नहीं लेकिन तो अनंत चतुर्दशी का जन्मदिन शाम को शास्त्री होता है पांच तो बजे तो नेक्स्ट विश्वरूप महोत्सव और विश्वरूप महोत्सव में डेस्टी फीस थी ठीक है विश्वरूप महोत्सव विश्वरूप महोत्सव तो क्या करें और इसलिए आज दिन हैं करिए क्लियर नहीं है तो अच्छा चर्चा करनी पड़ेगी कि चर्चा की लेकिन फिर ये की जो ये बात है बोकारे बागारे सब विकास करना पड़ेगा ठीक है कि जिंदगी है कि उनका सब कुछ कल्प रिविल्ड हुआ अपने आप उनका अपने आप रिविलेशन हुआ तो गुरु शिक्षकता महत्व लिंक है का भक्तिशोखे है तो कि जो मैं स्वरूप सिद्धि है स्वरूप जो वट होता है वो तो गुरु नहीं उसको बताते हैं अपने आप निविड होता है भक्त प्रगति करता है लेकिन तो नहीं भाई गुरु।, गुरु जो है वो ये गुरु रिविड नहीं करे लेकिन गुरु की तो शरणागति से पूरा जो हमारा आध्यात्मिक पद है उससे हमारी गति गति है तो आ, जो संपर्क है वो फिजिकली कितना समय का है कितने दिन का है वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो चेतना शरणागति है शरणागति की चेतना है वो महत्वपूर्ण वो एक सेकंड के संपर्क से भी हो सकती है तो उसके लिए कितना समय मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है आ, लेकिन वो शरणागति की भावना महत्वपूर्ण है और गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करना बच्चे बच्चे मंजरी है इसलिए हम सत्ता को हैं हमेशा से लेकिन बड़े व्यक्ति से की देखें तो अनेक अनेक दादाजी महाराज से संतप नारायण से सुनने से उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना है उसमें उनको बल प्राप्त हो तो कम से कम देख सकते हैं कि साधु प्रगति हो रही है इसलिए सिद्धांत है शिक्षा का की दीक्षा कार्य शिक्षा करे आत्मसमर्पण तो महान भक्तों के प्रति अपने को समर्पित करना वो सिद्धांत को बच्चों खात्रों के जीवन से देख सकते हैं अभी उसमें फिजिकली कितना समय वो रहे वो ऐसा मैसेजेंट नहीं है कि पटीग्रह के फिजिकली कितना सचिव है वो थोड़ा तो सब भी महान प्रभाव कर सकता है इसे इसलिए टाइम का कैलकुलट नहीं कर सकते हैं यस और अभी बाबाजी महाराज से संपर्क में आए थे विशेष रूपी में जी महाराज से संपर्क में आए थे और उनकी शिक्षा वहां से कारण हो गई थी और जगन्नाथ दास दावाज बाबा जी महाराज विशेष भूमिका उनके जीवन में रही उनसे वो बसी ठाकर भी जान सकते हैं कि वो क्या विशेषता है ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के साथ डाला रहे तो उनकी डाला विशेषता के जीवन में इसलिए वो और उनके दीक्षा गुरु और किसन बिहारी गोस्वामी और एक का जो नहीं है जो बात शिक्षा के रूप में उनके याद रखता है तो ऐसे कई शिक्षा गुण है जगन्नाथ जागर महाराज के डॉक्टर ठाकुर ने विशेष स्वीकार किया है हमसे बारह दिवस हरे कृष्ण